शिवपुराण शत्रुद्र सहिता तदनंतर यज्ञेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि दस अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक स्वर्ण करो उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है जो सतपुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है दूसरा तार नामक अवतार हुआ जिसकी शक्ति तारा देवी हुई वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा तो अपने सेवकों के लिए सुखदायक है बाल नाम से तीसरा अवतार हुआ उसमें बाला शिवा शक्ति हुई जो सज्जनों को सुख देने वाली है चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा तो भोग मोक्ष प्रदायक सोडश्री विद्यस नामक अवतार हुआ और छोड़शी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा जो अपने उपासकों के अभिष्ट दायिनी है छठा शिवा अवतार नमस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न है सम्पूर्ण मनोव्रथों के दाता शंभु का सातवा अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगला मुख है उसकी शक्ति महान आनंददाय बगला मुखी नाम से विख्यात हुई नौवां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले दसवें अवतार का नाम कमल है जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई यही शिव जी के दस अवतार हैं ये सबके सब भक्तों तथा सतपुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं जो लोग महात्मा शंकर के इन दसों अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं उन्हें ये नृत्य नाना प्रकार के सुख देते हैं मुने इस प्रकार मैंने दसों अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है मुने इन शक्तियों भी इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है यह नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है ब्राह्मण इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि दस शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है क्षत्रिय विजय लाभ करता है वैश्य धनपति हो जाता है और शुद्र को सुख की प्राप्ति होती है स्वधर्मायण शिव भक्तों को यह चरित सुनने से से सुख प्राप्त होता है है। और शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। अब मैं शंकर जी के एकादश अवतारों का वर्णन करता हूँ सुनो उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती पूर्व काल की बात है एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यो से पराजित हो गए तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए जो दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तमन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया तब उनके पिता सुनायाश्यप जी देवताओं की आसक्त थी उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे उन्हें शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब योग तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए भक्त महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले वर वरमागो उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यो बोले महेश्वर मैं सर्वथा आपका शरणागत हूं स्वामीन देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए देवेश मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूं अतः ईश मुझे सुखी कीजिए क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं नाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है इसलिए संभव आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद प्रदाता बने नंदीश्वर जी कहते हैं मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेत ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कह चुनाया तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सूर्भि के पेट से ग्यारह रूप धारण करके प्रकट हुए उस समय महान उत्सव मनाया गया सारा जगत शिव में हो गया कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए उनके नाम रखे गए कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपाद अहिर्बुदन शंभु चन्न तथा भव ये ग्यारहों रुद्र सूर्भि के पुत्र कहलाते हैं ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उपन्न हुए ये कश्यप नंदर वीरव रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला इन्हें रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं तात इस प्रकार मैंने तुमसे श्री शंकर जी के ग्यारह रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक धन यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है